Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. शतम प्रमेयन निर्वाण शिप्रद्रह फणींद्र स्यमिशं वेद्यं सुरगुर मया मनुष्य वंदेह करुणाकर रघुवर भूपार कर्ण कर्म विव्रतवास कनक वै जयती मला र पदरमण प्रशदीतकी सच्चिदनंदय विश्वत्पत्ति यम पेत नुम इं प्रव्रजनुपेतमेतृत्यं दैतायन विरहतरा पुत्रे तन्मयुतरव भूत हृदय मुनिमा नोश Come and take me, take me, take me. भगवान की जय जय श्री राधे परम पूज्य प्रतस्मीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री विंदो में ष्टांग प्रणाम परम श्रद्धे पूज्य स्वामी श्री शांतात्मानंद जी महाराज परम श्रद्धे स्वामी श्री माधवानंद जी महाराज समादरणीय श्री विष्णु हरिजी डालमिया आदरणीय श्री गोविंद हरिजी श्री खेतान जी जाजू जी और हमारे हिमाचल से आई हुई जो हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा काम कर रही है गरीब बच्चों के लिए वनवासियों के लिए डॉक्टर क्षमा मैत्री हम सभी लोग पुनः भगवान की जो दिव्य कथा है बाल लीला और बाल लीला में भी वनभोज लीला कल हमारे स्वामी जी बड़े विनोद में बहुत आनंद में कह रहे थे भले वन भोज लीला का प्रवचन यहाँ होगा और प्रैक्टिकल बाद में होगा <laughs> तो यही संतों का आनंद है जहा हर परिस्थिति को आनंदमय बना देते हैं उन्हीं को संत कहते हैं भगवान बालकृष्ण ग्वाल बालों के साथ गोचारण के लिए बछड़ों को ले जाते हैं और जमुना पुलिन पर अनेक लीलाएं करते हुए ग्वाल बालों के जो भाग्य था उनकी जो साधना थी और उसके परिणामस्वरूप भगवान की जो करुणा थी साधना की जाती है करुणा कृपा की अनुभूति के लिए भगवान की अनुभूति कृपा से होती है लेकिन अनुभूति कृपा से होती है इस बात का पता लगता है साधना से कई लोग भ्रम में रहते हैं कि भगवान की अनुभूति जब कृपा से ही होती है तो जब कृपा होगी तो हो जाएगी फिर हमको क्या करना कृपा से होती है ये बात आपने सुन ली है पढ़ ली है या अनुभव की है प्रत्येक परिस्थिति भगवान की कृपा से चल रही है भगवान की इच्छा से चल रही है ये अनुभूति हो जाना तो साधना की पराकाष्ठा है और वो पराकाष्ठा तभी पहुंचता है जीवन में व्यक्ति के जब वो सर्वतो सर्वतोभाविन भगवान की साधना में लग जाता है तो कृपा तो है पहले कृपा तो यही है कि हम और आप मनुष्य बने हुए कबहू ककरी करुणा नरदेहि दे तईस बिन हेतु सनेहि मनुष्य बनाया है मनुष्य में भी मनुष्यत्वम मुख्यत्वम महापुरुष संश्रया तीनों कृपाएं हमको आपको प्रत्यक्ष प्राप्त है मनुष्यत्व भी मिला है भगवान की कथा सत्संग सुनने की अभिलाषा भी हृदय में है और संतों का समागम भी मिल रहा है अवेश के बाद उद्धार हो जाना चाहिए इसके बाद भी न हुए तो फिर वही बात आ जाती है हो सील बंद घड़ा होगा जो सील लगा करके गंगा जी में डाल दिया जाता है वो कितने वर्ष भी पड़ा रहे लेकिन वो गंगा जल बनने वाला नहीं है आ? और अनेक श्रोता भी ऐसे सील बंद होते हैं तो आप लोगों को शायद मैंने सुनाया हो हमारे गुरुदेव के जीवन की घटना है बम्बई में किसी उद्योगपति के घर में प्रवचन हो रहा था और गुरुजी तो मस्ती में ही रहते थे आप सब लोगों ने देखा ही ज्ञान भक्ति वैराग्य का आनंद बड़ी मस्ती में बोल रहे थे तो दो दिन के बाद वो जो आयोजक थे सेठ जी उन्होंने कहा गुरुजी आप थोड़ा ये भी ध्यान रखिए महाराज कि आप हमारे परिवार में प्रवचन कर रहे इतना ज्ञान वैराग्य सुनाएंगे और कहीं बच्चों को कुछ हो गया <laughs> बच्चों को कुछ हो गया का अर्थ आप समझ गए होंगे किसी बच्चे को बाबा बनने का मन हो गया या घर छोड़ के भागने का मन हो गया माने वो आयोजन इसलिए नहीं करा रहे कि कोई बच्चा सत्संग में चला जाए महात्मा बन जाए या गुरु जी तो हर परिस्थिति को महाराज आनंद में बदलने का उनका स्वभाव ही था और उन्होंने सेठ जी से कहा सेठ जी तुम तो 20 साल से मेरा प्रवचन सुन रहे हो <laughs> और तुमको तो कुछ नहीं हुआ अभी तक उन्हीं से कहा जानते हो सेठ जी भी बड़े बुद्धिमान थे तो बोले महाराज मैं आपका प्रवचन थोड़ा समझ के सुनता हूँ <laughs> ये बच्चे ना समझे आप जो बोलेंगे सब सच मान के सुनेंगे मैं पूरा सच मान के नहीं सुनता हूँ मेरे को जितना लेना उतने लेता हूँ बाकी तो दियम बस गोविंद तुभ्यमेवर समर्पा यही छोड़ के चला जाता हूँ तो अगर इसके बाद भी हमारे जीवन में भगवान की अनुभूति न हो करुणा न प्राप्त हो तो वो हमारा प्रयास की कमी है हमारी तत्परता की कमी है हमारी ईमानदारी की कमी है तो उन ग्वाल बालों के साथ आज भगवान करुणा पूर्वक कृपा पूर्वक ग्वाल बालों को ऐसा लगता है जैसे जन्म जन्मांतर की उनकी साधना थी जो भगवान का ही सान्निध्य मिला एक महापुरुष का सान्निध्य मिल जाए तो भी सोचिए कि आपके जन्म जन्मांतर की कोई साधना भगवान की कृपा थी फिर साक्षात जहाँ भगवान का सान्निध्य मिला हुआ है भगवान जिनको जगाते हैं हाँ श्रृंग रवीण सींग बजा करके ग्वाल वालों को जगाते हैं उठाते हैं साथ में ले जाते हैं हम और आप भगवान को जगाते हैं प्रतिदिन जिनके घरों में भगवान का मंदिर है तो रोज जगाते हैं कि नहीं जगाते है? और भगवान ग्वाल बालों को जगाते आप कल्पना करें उन ग्वाल बालों का सौभाग्य उन ग्वाल बालों का जीवन हा? भगवान ग्वाल बालों को जगाते हैं और भागवत में दो जगह वो शब्द आया है भगवान भक्त भक्तिमान भगवान की भक्ति सभी करते हैं लेकिन भगवान अपने प्रेमियों की भक्ति करते हैं ये भगवान के विषय में आया है भगवान भक्त भक्तिमान वही श्लोक यहाँ पर शोकदेवजी महाराज कहते हैं ग्वाल बालों के विषय में बड़ा सुंदर श्लोक यद बहुजन्म कृष्ण धृतात्मीर योगिप्यलभ्य सदृंग विषय स्वयं स्थित यद पाद पांशुर बहुजन्म कृष्ण धृतात्म भी योगी भी अपि अलभ्य जो बड़े बड़े योगी साधक महात्मा अपने जीवन को पूर्ण नियंत्रित करके इंद्रियों को मन को नियंत्रित करके भगवान के साधना में लगे रहते हैं बड़ी कठिनाई से कभी कभी यदपाद पाद उन भगवान के चरणों की धूल प्राप्त होती है या कभी कभी चरणों का दर्शन प्राप्त होता है बहुत साधना के बाद ये जी महाराज कहते हैं कैसे महापुरुष हैं जी महाराज इन लीलाओं को स्मरण करके यहाँ वर्णन आता है सुखदेव जी कई बार समाधि में चले जाते हैं भाव समाधि में डूब जाते हैं सुखदेव जी कहते हैं वही ठाकुर हैं जिनके चरणों का दर्शन बड़े बड़े महात्माओं को बड़ी साधना के बाद होता है आज वही ठाकुर इन ग्वाल बालों के साथ तरह तरह की लीलाएं कर रहे हैं इसलिए इन ब्रजवासियों के भाग्य का वर्णन न ब्रह्मा जी कर सकते हैं न सरस्वती कर सकती हैं, न शेष भगवान कर सकते हैं। इतना बड़ा सौभाग्य और किसको मिल सकता है जो आज इन ग्वाल बालों को मिला है वो ग्वाल बाल बोले इतना प्रेम से भगवान के साथ लीला हो रही थी कोई महाराज मोर के जैसे नाच रहा था कोई कोयल के जैसे बोल रहा था कोई हंस के जैसे चल रहा था कोई एक ग्वाल का सामान लेके फेंक देता था वो दूसरे के पास जाता दूसरा इसके पास फेंक देता कोई दौड़ लगाते थे कि हम पहले कृष्ण को छुएंगे ऐसी लीलाए और भगवान कृष्ण का दर्शन उसी समय एक लीला में व्यवधान उत्पन्न हुआ अथाघनामा महासुरा तेसाम सुखक क्रीडन वीक्षणा उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर जिसका नाम था अघासुर अघासुर आता है वो भी लीलाओं का दर्शन कर रहा है अब आप देखें, लीलाओं का दर्शन सुखदेव जी भी भाव नेत्रों से कर रहे लीलाओं का दर्शन ब्रह्मा जी भी कर रहे लीलाओं का दर्शन अघासुर भी कर रहा है अगर हमारी नजर में ही गड़बड़ है तो भगवान का दर्शन तो अघासुर भी कर रहा था ना? जिन भगवान के दर्शन की इतनी महिमा है उन्हें भगवान का दर्शन अघासुर कर रहा है उन्हें भक्तों का ग्वालवालों का दर्शन अघासुर कर रहा है लेकिन अघासुर को भगवान के दर्शन के बाद न तो आनंद का अनुभव हुआ ना भगवान के चरणों में प्रणाम करने की अभिलाषा हुई बल्कि वो चिढ़ गया क्यों क्योंकि हृदय में पर्दा पड़ा हुआ है भगवान के रूप में भी वहां भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है कई बार यही होता है हा? महापुरुष के पास पहुंचने के बाद भी हम लोग अपनी बुद्धि लगाते रहते कई बार तो संतों से ही पूछ देते महाराज आजकल अच्छे महात्मा नहीं मिलते अच्छे महात्मा से ही पूछ बैठते हाँ माने अच्छे महात्मा का सर्टिफिकेट वो लोग देते हैं। आपस में विचार करते हैं वो बाबा जी ठीक है ये बाबा जी ठीक नहीं है माने बाबा जी का सर्टिफिकेट आप लोग देंगे अच्छे महात्मा नहीं मिलते ये हमारी नजर का दोष है <coughs> महाराज भगवान का दर्शन अघासुर कर रहा है अघासुर का उद्धार होना चाहिए था भक्ति आ जानी चाहिए थी लेकिन यही आश्चर्य है दर्शन बहुत उच्च कोटि की अवस्था है लेकिन दर्शन दर्शन की दृष्टि से होगा तो ही लाभ होगा दुर्योधन ने भी दर्शन किया अघासुर ने भी दर्शन किया कंस ने भी दर्शन किया क्या इन लोगों ने दर्शन नहीं किया था लेकिन दर्शन के बाद इन लोगों के जीवन में क्या हुआ भक्ति बढ़ी या द्विष बढ़ा क्या बढ़ा क्या बढ़ा जिस भगवत गीता का श्रवण सुन के अर्जुन के अज्ञान की निवृत्ति हो गई अंत में अर्जुन कहता है नष्टो मोहा स्मितर लब्धा तत्प्रसादान माच्युत स्थितोष्मी गचन तब और वही वही भगवत गीता संजय के माध्यम से कौन सुन रहा था धतराष्ट्र आप सब जानते हैं धतराष्ट्र के अज्ञान की निवृत्ति हुई कि और अज्ञान बढ़ गया बढ़ गया भगवदगीता वही है सुनाने वाला वही है ब्यास जी की सामर्थ्य से संजय वही सुना रहे थे जो श्री कृष्ण सुना रहे थे वही तो सुना रहे थे इसलिए अगर आप ये कहते हैं भगवान की कृपा नहीं है महात्मा नहीं मिलते हैं ये बात पूर्ण रूप से नहीं मानी जा सकती क्योंकि महात्मा मिलने के बाद भी भगवान की कृपा होने के बाद भी अगर आपके हृदय की तैयारी नहीं है तो उतना लाभ नहीं होगा जितना लाभ होना चाहिए धतराष्ट्र तो जो उसकी टिप्पणी है धत्राष्ट्र तो कहता है देखो अर्जुन तो कितना अच्छा था जो युद्ध नहीं करना चाहता था सब छोड़ के जंगल में जाना चाहता था ये श्री कृष्ण ने भड़का भड़का के लड़ने के लिए तैयार कर दिया उसको। सारी भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन तो कहता है मेरी अविद्या दूर हो गई मैं आपकी शरणा शरण में हूं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और धतराष्ट्र क्या कहता है ये देखो श्री कृष्ण ने भड़का भड़का के युद्ध के लिए तैयार कर दिया गीता वही थी भगवत गीता वही थी तो यही होता है अघासुर आता है कंस का भेजा हुआ है और अघासुर जो है ना ये जो बकासुर था और पूतना थी अघासुर बकासुर और पूतना ये तीनों भाई बहन है अघासुर के हृदय में यह भी द्वेष था कि ये वही बालक है जिसने मेरे एक भाई और बहन को मारा है देख करके और चिढ़ गया और इतने आनंद से खेल रहा है ये देख करके और चिढ़ हो गई दुश्मन को देख के ही चिढ़ हो जाती है और फिर अगर कोई दुश्मन को सुखी देख ले तो, तो और ज्यादा जलन होती है दुश्मन को तो पता भी नहीं लगता है कि कोई हमको देख के जल रहा है अरे आप किसी को देख के जलोगे तो नुकसान किसका होगा सच बताओ जिसको देख के जलोगे उसका या तुम्हारा उसको तो पता भी नहीं है हा? कि तुम्हारे हृदय में आग लगी हुई है अघासुर को वही हुआ और जानते हैं यहाँ पर श्री वल्लभाचार्य महाराज कहते हैं जो व्यक्ति भी किसी के सुख समृद्धि को देख करके जलता है चिड़ता है मान लेना चाहिए कि अघासुर का कुछ अंश उसके जीवन में प्रवेश किया हुआ है अघ माने होता है पाप हा? जिसके जीवन में पाप होता है दुष्कर्म होता है वो ही दूसरे को देख करके चिढ़ता है जलता है जो सज्जन व्यक्ति है तो दूसरे के सुख को देख करके सुखी होता है दुख को देख करके दुखी होता है और जो दुर्जन है पर हित हानि लाभ जिनकेरी दुर्जन की तो पहचान यही है कि दूसरे का नुकसान हो जाए वही उसका सबसे बड़ा लाभ है पर हित हानि लाभ जिनकेरे गोस्वामी जी जिन ने लिख दिया और पहचान भी लिख दी बोले महाराज जो संत और असंत है दोनों दुख देते लेकिन थोड़ा फरक है एक बिछड़ने से दुख देते हैं एक मिलने से दुख देते हैं संत जब बिछड़ता है तो दुख होता है और असंत जब मिलता है तो दुख होता है हा? तो यही हो असंत का लक्षण है जो किसी के सुख को देख करके चिढ़े जले उन्नति को देख करके जैलस करे परेशान हो जाए तो आप लोग देख लेना आपके हृदय में तो आघासुर नहीं प्रवेश कर सकेगा क्योंकि आप मिशन के बाउंड्री के अंदर बैठे हुए लेकिन गेट के बाहर सावधान रहना हाँ उड़िया बाबा जी कहते थे उड़िया बाबा जी से किसी ने कहा महाराज आपके आश्रम में जब तक रहते हैं तो बड़ी शांति बड़ा आनंद रहता है लेकिन जब गेट के बाहर जाते हैं तो फिर वही समस्याएं शुरू हो जाती बाबा बोले भैया हमारी बाउंड्री के अंदर कलयुग का प्रवेश मना है जब तुम हमारे आश्रम में आते हो ना तो कलयुग बाउंड्री के बाहर बैठ जाता है गेट पे बैठा रहता है और जब तुम निकलते हो तो गेट के पास से फिर तुम्हारे कंधे पे वो सवार हो जाता है हाँ। तो इतनी सुरक्षा बना लो कि बाहर भी वो सवार ना होने पाए। यहाँ तो सबका मन सात्विक है यहाँ सबका मन आनंदित है सतो गुण प्रधान है सभी सुखी है सभी एक दूसरे से प्रेम से मिलते है यही अगर जीवन ऐसा ही जीवन सोचे अगर ऐसा ही जीवन बना रहे कितना जीवन में रस होगा कितना आनंद होगा हा? लेकिन अगासुर आता है और इनके इस विलक्षण आनंद की लीला को देख करके चिढ़ जाता है सुखक क्रीडन वीक्षणक क्षमा सहन नहीं कर सकता है देख नहीं पा रहा इनकी सुखमय लीला को और परिणाम क्या होता है जब कोई किसी के सुख शांति को नहीं देख पाता तो उसकी सुख शांति बिगाड़ने का प्रयास करता है अगासोर ने भी वही किया वो तो विचार करता है अगर एक कृष्णा को समाप्त कर दूं और ग्वाल वालों को समाप्त कर दूं, तो जब बच्चे समाप्त हो जाएंगे तो इनके माता पिता इनके वियोग में तड़प तड़प के अपने आप समाप्त हो जाएंगे और क्या बुद्धि लगाता है ये दुष्ट लोग जो होते हैं ना बड़ी बुद्धि लगाते हाँ बड़ी योजनाएं बनाते सज्जन भले उतनी योजना न बनावे लेकिन इन लोगों की बड़ी प्लानिंग होती है बोले पहले बच्चों को समाप्त करूंगा तो माता पिता अपने आप समाप्त हो जाएंगे सारे ब्रज को समाप्त कर दूंगा क्योंकि इन्हीं ब्रजवासियों ने मेरे भाई को और बहन को समाप्त किया है सबका बदला एक साथ ले लूंगा एते यदा मत कृतास कृतारदा नष्ट समा ब्रजा सारे ब्रजवासी नष्ट प्राण हो जाएंगे अगर इनके बच्चे समाप्त हो जाएंगे क्या किया ये इतनी संख्या में है और अगासुर के भी मालूम है कि यह बालक बड़ा शक्तिशाली है जो कृष्ण है पूतना को समाप्त कर दिया है शक्तासुर को समाप्त कर दिया है वत्सासुर को समाप्त कर दिया है बकासुर को समाप्त कर दिया है ये अगासुर को मालूम है अगासुर ने सोच लिया कि ऐसे सीधे सीधे तो से काम नहीं चलेगा क्या करे उसने सोचा कि थोड़ा माया का सहारा लेना चाहिए माया अब यह भी एक मूर्खता की बात है कि जो स्वयं मायापति है उसके साथ माया का आश्रय लेना माया का सहारा लेना यह बहुत आश्चर्य की बात है माया और वो माया से क्या करता है एक योजन का अजगर बन जाता है एक योजन एक योजन का आज के भाषा में आप समझ लीजिए 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर का अजगर आप कल्पना करें अब माया से तो कुछ भी हो सकता है कितना बड़ा भी हो सकता है बारह किलोमीटर का अजगर बन गया और अजगर बन करके मुख खोल करके जहां वो ग्वाल बाल आपस में लीला कर रहे थे वहीं पर वो बैठ जाता है महाकाल के रूप में मुख खोल के बैठा है अब वहां पर कहते हो ऐसा लग रहा है कि जो मुख खोल के बैठा था तो ऊपर का जो अधर था उसका होठ था वो आकाश में था नीचे का अधर जमीन में था और उसके जो दांत थे ना बड़ी बड़ी डाढ़े वो ऐसे लग रहे थे जैसे पहाड़ के श्रृंग हो चोटियां और उसके जो जीव थी बड़ी वो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई गुफा का रास्ता हो मुख उसका गुफा के जैसा लग रहा था अजगर का जो मुख था ग्वाल बाल आपस में देखने लग गए अहो मित्राणि गदत है सतुकूटम अरे ग्वाल बालो देखो तो सही ये इतना विशाल पहाड़ और इतनी विशाल ये गुफा और इतना सुंदर रास्ता हाँ, क्यों जीव जो थी ना वो तो लाल कलर की थी रक्तवर्ण के जीव ऐसा लग रहा था जैसे गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए सजावट की गई हो हाँ? सुंदर रास्ता बनाया गया हो रक्तवर्ण के जीव थे बडे बड़े दाढ़े थे और हमारा श्रृंग चोटियों के जैसे दिखाई दे रहे थे अब 12 किलोमीटर काजगर था विशाल मुख था ऐसे लग रहा था पहाड़ है और ये गुफा का मुख है उन्होंने कहा देखो ये गुफा पहले तो कभी नहीं देखी हम लोगों ने आज अचानक ये गुफा कैसे दिखाई दे रही है ग्वाल वालों ने कहा हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि इतनी जल्दी एक दिन में तो इतनी बड़ी गुफा बन भी नहीं सकती है बोले चलो अंदर चल के देखते हैं क्या है दूसरे ग्वाल बाल ने कहा ये गुफा तो है लेकिन इसकी बनावट अजगर की तरह है इसके जो बड़े बड़े सिंग है चोटियां हैं वो लग रही अजगर की दाढ़े इसका जो ऊपर का हिस्सा लग रहा अजगर का ऊपर का होठ है नीचे का हिस्सा लग रहा अजगर का नीचे का हिस्सा है गोफा का जो रास्ता लग रहा अजगर की जीभ है ये कहीं कोई आसुरी शक्ति मायावी रूप में आकर के ये अजगर का वेश बना करके हमको मारने के लिए तो नहीं खड़ा है एक ग्वाल बाल ने कहा तीसरे ग्वाल ने कहा यद्यपि इतना बड़ा अजगर हो नहीं सकता है हो सकता है असुर हो लेकिन हमको चिंता क्या करना क्यों असमान के मत्र ग्रसिता निविष्टान अयम तथा चेत विन क्षति क्या निश्चिंतता है इनके जीवन में तीसरा ग्वाल कहता है यद्यपि यह पहाड़ है लेकिन अगर अजगर हुआ क्योंकि अजगर इतना बड़ा नहीं होता 12 किलोमीटर का अजगर तो नहीं सुना जाता है अजगर इतना बड़ा होता नहीं लेकिन अगर यह अजगर हुआ तो भी हमारा कुछ नहीं कर सकेगा क्योंकि कन्हैया हमारे साथ है इसलिए अजगर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है क्या भरोसा था यह भरोसा भक्त के जीवन में आ जाए हमारे आपके जीवन में आ जाए जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो भगवान का आश्रय हो जाए व्यास भरोसे कुमारी के सार ब्रज की उपासना में है महाराज लेकिन वो भरोसा फिर वही बात आ जाती है बिना गुरु कृपा के या बिना ईश्वर कृपा के वो भरोसा आता नहीं कहना बहुत सरल है भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता क्यों ये सब लोग जानते है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है क्यों भाई ये बात सच है कि नहीं सच है सच है हा या ना तो बोलो सच है ना तो जब भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता तो जो भी हो रहा है उसमें आप सुखी हैं या परेशान है अब नहीं बोलेंगे <laughs> कहें यह कहने के लिए तो ठीक है कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता लेकिन ये अनुभव में आ जाए जैसे ग्वाल बालों के अनुभव में था जैसे हनुमान जी के अनुभव में था जैसे प्रहलाद जी के अनुभव में था प्रहलाद जी हिरण कष्टों से कहते थे वही शक्ति मेरे अंदर है जो शक्ति तुम्हारे अंदर है उस तो शक्ति के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है ये भक्ति की चरम सीमा शरणागति के पराकाष्ठा है जो भगवान की करुणा के बिना नहीं होता है भगवान की कृपा के बिना नहीं होता है ये अनुभव हो जाए कि प्रत्येक क्रिया में भगवान का हाथ है भगवान की शक्ति के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है ये अनुभव बिना पूर्ण शरणागति के होता नहीं है और वो शरणागति अयोध्या के एक संत कहते थे कि जीव अपने प्रयास से बहुत प्रयास करेगा तो 99% समर्पण कर सकता है 100% समर्पण जीव के हाथ में नहीं होता है ईश्वर तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना करेगा जिससे तुम्हारा जीवन समर्पित हो जाएगा करना नहीं पड़ेगा हो जाएगा और वो घटना कब होगी जब तुम्हारे तरफ से प्रयास होगा साधना होगी तब वो घटना होगी जैसे आजामिल के जीवन में हुई आप लोग सब कथा सुनते आजामिल ने देख लिया कि मैंने तो अपने बेटे का नाम पुकारा था नारायण बेटे के नाम का बहाना लेकर के भगवान ने अपने दूत भेज दिए और मेरे को नरक जाने से बचा लिया उसका जीवन समर्पित हो गया उसने देख लिया भगवान की कृपा उसने देख ली भगवान की आ, करुणा और वो सोचता है अगर बेटे के बहाने नाम लेने से इतनी कृपा हुई है तो सीधे भगवान का नाम लूंगा तब कितनी कृपा होगी और अजामिल उस दिन के बाद महात्मा हो जाता है समर्पित हो जाता है अजामिल तुरंत भगवान के धाम को नहीं गया जो प्राय समाज में भ्रांति जैसे है कि भगवान का नाम लिया बेटे के माध्यम से भगवान के धाम को चला गया नहीं विष्णुदूत उसको छोड़ के चले गए अजामिल को वैराग्य हुआ वो गंगा किनारे सप्त सरोवर में जाता है भगवान का भजन करने लग जाता है और बहुत समय तक भजन करने के बाद फिर भगवान का विमान आया और अजामिल को भगवान के धाम को ले गया तो राम कृपा बिन सुन खगराई जान न जाए राम प्रभुताई जाने बिन न हो परती बिन परतीत हो प्रीति प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई यही शरणागति का क्रम है बिना भगवान की कृपा के उनका स्वभाव उनकी सामर्थ्य जानने को नहीं मिलती हा। और जब तक किसी के सामर्थ हम सामर्थवान के पीछे क्यों घूमते रहते है? जब तक हमको भगवान की सामर्थ्य का अनुभव नहीं होता है तब तक हम दुनिया के सामर्थवानों के पीछे घूमते अगर ये पता लग जाए कि इन सब सामर्थ्य वालों को चलाने वाला कौन है वो एक ईश्वर है वो श्री कृष्ण है श्री राम है भगवान शिव है आ, और वो जो मस्ती होती है हाँ वो जो आनंद होता है और बात सही है तो शरणागत जब हो जाता है व्यक्ति तब तो उसके जीवन में एक आनंद आता है एक निश्चिंतता आती है मैंने पूज राम सुखदास जी महाराज से एक बार पूछा था जब मैं विद्यार्थी जीवन में था वृंदावन में तो उनका सत्संग हो रहा था वहां वृंदावन में रामजीवाई सत्संग भवन में मैंने उनसे पूछा कि जीवन समर्पित हुआ कि नहीं हुआ इसके पहचान क्या है शरणागति हुई कि नहीं हुई इसके पहचान क्या है मैं डालमिया जी बैठे हैं वो कह रहे थे शरणागति पर प्रवचन होना था कैसे बदल गया तो मैंने कहा वो विषय तो सब एक ही है आ ही जाएगा कहीं कही ना कहीं वो आ ही गया तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कहा कि जिसके जीवन में शरणागति हो गई है शरणागत जो हो गया है उसके जीवन में तीन बातें नहीं होंगी भूत का शोक नहीं होगा वर्तमान का मोह नहीं होगा और भविष्य का भय नहीं होगा वो जानता है पीछे जो हुआ भगवान की इच्छा से हुआ अभी जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है और आगे जो होगा वो भी भगवान की इच्छा से होगा ये तीनों बात में वो निश्चिंत हो जाता है वही शरणागत का पहचान अब हमको आपको अपना अपना नंबर मिला लेना चाहिए हाँ, है कठिन काम है केवल श्रोता के लिए नहीं भक्ता के लिए भी वही लागू हाँ, कठिन काम है वक्ता जब तक प्रवचन देता रहता तब तक बहुत अच्छा है थोड़ा दक्षिणा कम कर दो फिर देखो शरणागति है कि नहीं बक्ता <laughs> की थोड़ा दक्षिणा कम कर दो हाँ? फिर देखो वो शरणागत है कि नहीं भगवान की इच्छा में उसकी इच्छा मिलती है कि नहीं तब पता लगता है हमारे गुरु जी के जीवन में ऐसी कई घटनाएं हुई एक उनके महाराज थोड़ा जेलस रखते थे गुरु जी की प्रतिष्ठा को लेकर के और शायद बंबई की घटना जहां तक मेरा ध्यान है एक साधु वेश में ही थे नाम नहीं लूंगा मैं उन्होंने अपने स्थान पर गुरु जी को बुलाया पूज्य स्वामी अखंड जी महाराज को उनके विपक्ष में बहुत कुछ कहा अनर्गल प्रलाप और के बाद गुरु जी को माइक दे दिया कि अब आप गुरु जी ने न तो कोई सफाई दी न उनकी बात का कोई जवाब दिया विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी मंगलाचरण करके और महाराज जो उनको कहना था वो कह के और चुपचाप चले आए परिणाम क्या हुआ वो महात्मा जो गुरु जी के विपक्ष में थे गुरु जी की प्रतिष्ठा को गिराना चाहते थे परिणाम उल्टा हुआ होने के आधे भक्त वहां से उठ करके गुरु जी के पास आ गए उन्होंने फिर कुछ भक्तों को संकल्प दिलाया तुम उनके सत्संग में नहीं जाओगे टालते रहे गृहस्थ लोग तो फिर भी काफी सहनशील होते गुरु जी को जवाब उनके अपने गुरु जी को जवाब नहीं देते थे लेकिन जाते थे हमारे गुरु जी के सत्संग में जब उनको पता लगा कि अमुक एक माई थी माता बोले ये तो रोज जाती है नियम से मना करने के बाद भी अगले दिन जब वो आई गुरुजी के सत्संग से तो उनके गुरुजी जो वो माताजी के गुरुजी थे वो तो तुलसी और गंगा जल रखे हुए थे वो माताजी को हाथ में दिया बोले संकल्प करो कि आज से वो स्वामी जी के सत्संग में नहीं जाओगी उसने गंगा जल तुलसी तो ले लिया अपने गुरुजी से और संकल्प किया आज के बाद आपके सत्संग में कभी नहीं आऊंगी उन्हीं कहा गंगा उन्हीं की तुलसी और वही संकल्प होने के सामने कर दिया आपस के बाद आपके सत्संग में नहीं जाऊंगे तो शरणागत जो होगा काम तो ठाकुर जी करते हैं उनको अपनी कोई चिंता नहीं होती तो मैं कह रहा था ये शरणागत होना शरणागत होना माने भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को समर्पित कर देना अपने जीवन के समस्त विचारों को भगवान की इच्छा में समर्पित होकर के निश्चिंत हो जाना निर्भर हो जाना निर्भरा भक्ति जिसको गोस्वामी जी महाराज कहते भक्ति रघुपुंग्रदेश अखिलान भक्तिम प्रक्ष रघुपुंग निर्भराम में कामादि दोष रहितमु मानसम चा गोस्वामी जी की प्रार्थना रामचरित मानस में तो वो विश्वास हो जाना वो आ जाना सदगुरु की सेवा सदगुरु की कृपा तो इन जो ग्वाल बालों में वो विश्वास है बहुत आश्चर्य है। ग्वाल बाल कहते हैं अगर ये अजगर हुआ यद्यपि इतना बड़ा अजगर होता नहीं 12 किलोमीटर का फिर भी अगर ये अजगर हुआ तो भी चलते हैं देखते हैं अंदर क्या इतनी सुंदर गुफा दिखाई दे रही अगर अजगर होगा तो भी चिंता नहीं है और गुफा होगी तो भी चिंता नहीं गुफा होगी तो दर्शन कराएंगे और अजगर होगा तो कन्हैया इसका उद्धार कर देगा अगर ये कुछ गड़बड़ करेगा ताली बजाते हुए सारे ग्वाल बाल अजगर के मुख में प्रवेश कर जाते है तावत प्रविष्टा श्री कृष्ण देख ही रहे हैं बड़ा आश्चर्य होता है भगवान श्री कृष्ण को इनके भरोसे को देख करके इनको संदेह था कि अजगर है कि गुफा है फिर भी मेरे पर इनका इतना भरोसा अजगर हो तो भी ताली बजाते हुए अंदर प्रवेश कर गए मेरे भरोसे कि कन्हैया तो हमारे साथ है अंगद जी ने जब सभा में पैर रोप दिया रावण की सभा में कि अगर कोई पैर हिला देगा उठा देगा तो मैं जानकी जी को हार जाऊंगा बोझ रामकिंकर जी महाराज जो इस शताब्दी के मानस के अप्रतिम वक्ता वो कहते थे कि एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि अंगज जी ने अच्छा काम तो नहीं किया जो उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी कि अगर मेरा कोई पैर उठा देगा तो मैं जान की जी हार जाऊंगा और राम जी वापस चले जाएंगे बोले रावण जैसा शक्तिशाली जो कैलाश उठा लिया भगवान शिव के साथ जिसने कैलाश को उठा लिया वो अंगद का पैर क्यों नहीं उठा सकता था अगर पैर उठ जाता तो क्या होता अंगद जी ने बहुत बड़ी भूल की है जम किंकर जी ने कहा भैया ये डर तुमको लग रहा है कि उठ जाता तो क्या होता अंगद जी को यह डर नहीं लग रहा था क्योंकि उनको मालूम था पैर में शक्ति मेरी नहीं है पैर में शक्ति मेरे राम जी की है तो राम जी की शक्ति कभी पराजित नहीं हो सकती के सेवक महिमा कहू कि स्वामी विश्वास ये सेवक की महिमा कहूं या स्वामी के प्रति विश्वास कहू गोस्वामी जी ने मार्ज लिख दिया यही समाज पद रोप यही तोलो कैलाश जिसने अपने भुजाओं से कैलाश को उठा लिया था भगवान शिव के साथ उस रावण की सभा में अंगद जी ने पैर को जमा दिया कोई आश्चर्य बहुत बड़ा आश्चर्य की सभा में और क्या बुद्धिमानी थी अंगद जी की मेघनाद इत्यादि तो सब विफल हो गए अंत में जब रावण स्वयं चला पैर उठाने के लिए अंगद का तो अंगद जी ने अपना पैर पीछे हटा लिया रावण से कहा मेरा चरण स्पर्श करने से तेरा भला नहीं होगा राम जी का चरण स्पर्श कर तो ही तेरा भला होगा यहां कोई फायदा नहीं है बेचारा लज्जित हो करके वापस जाता है यही है भगवान की कृपा यही भगवान की करुणा यही भगवान पर विश्वास अगर भगवान की शक्ति आ जाए और आप जानते जितने विशेष महापुरुष हुए वो तो साधु वेश में हुए हो चाहे देशभक्त हुए हो हु, देश हु, आप उनकी अगर जीवनी पढ़े ना तो वो एक माध्यम थे उनके माध्यम से ईश्वरी शक्ति काम कर रही थी तो उनको क्या बोलना है क्या करना है प्रतिदिन उनको आदेश मिलते थे वो तो हमारे आपके जैसे बौद्धिक परिश्रम करके प्लानिंग करके वो ठीक है जितनी उनकी सामर्थ्य थी करते थे लेकिन उनको ऊपरी आदेश मिलते थे ईश्वरी शक्ति के आदेश मिलते थे ईश्वर ने उनको माध्यम बना करके बड़े बड़े काम करवाए कुछ राम किंकर जी महाराज से लोग पूछते थे वृंदावन में थे तो एक पंडित जी आए बोले महाराज मैं कथा करना चाहता हूँ बोले फिर बोले कैसे करना चाहिए आप बताइए मेरे को सिखाइए राम किंकर जी ने कहा भाई ग्रंथों का अध्ययन करो थोड़ा व्याकरण पढ़ो संस्कृत पढ़ो और तैयारी करके प्रवचन करो बोले वो तो मैं जानता हूँ लेकिन आप ये बताइए कि आप कैसे प्रवचन करते वो विधा मेरे को सीखनी <laughs> बोले अगर वो विधा मैं बताऊंगा तो तेरे को भरोसा नहीं होगा बोले क्यों आप बताइए बोले मैं कुछ नहीं पढ़ता हूँ और बात ये सच है मैं बहुत समय तक उनके संपर्क में रहा हूँ उनकी सेवा में जाता आता रहा हूं मैंने कभी उनको कोई ग्रंथ पढ़ते नहीं देखा कभी अगर देखा है तो कुछ भजन सुनते हुए बिना पत्रिका के लोगों से भजन सुनते थे या प्रश्नोत्तर होते थे या कभी कोई नहीं है अगर क्रिकेट मैच आता था तो क्रिकेट मैच देखते थे पढ़ते हुए कभी नहीं देखा उन्होंने कहा कि देखो मैं तो जाता हूं मंच पे भगवान की प्रार्थना करता हूं और उसके बाद जैसे माइक हो जाता है वो मेरी दशा हो जाती है बोलने वाला कोई और होता है ये शरीर तो केवल माइक का काम करता है ऐसा मेरा जीवन है अगर तेरे को भी ऐसा करना है तो ट्राई करके देख ले ऐसा भरोसा भी तो होना चाहिए ना तो शरणागति तो होनी चाहिए ना पहली बार किसी को बोलने के दो दे तो हाथ पैर कापने लग जाते कहा भरोसा होता है कि भगवान बोलेंगे आ? अपने को जो तैयार करके जाते हैं वो भी भूल जाता है तो कहने का अर्थ क्या है वो शरणागति जहाँ होती है वहां ईश्वरी शक्ति काम करती है वो जितने ग्वाल बाल थे महाराज भगवान के ऊपर भरोसा करके तान वीक्ष कृष्णहा शकला भयप्रदो हनन्यनाथान शुक्रा दवच्युतान वही विलक्षण बात है आ? नाथान बस यही जो मेन है ना हर श्लोक का चौपाई का कोई प्राण होता है इस श्लोक का प्राण है अनन्या नाथान भगवान कृष्ण इतने व्याकुल क्यों हो गए ग्वाल बालों को देख करके जब वो अजगर के मुख में प्रवेश कर गए भगवान कृष्ण जानते हैं मेरे को छोड़कर के इनका और दुनिया में कोई स्वामी नहीं है आ, क्या हमारा आपका जीवन ऐसा है क्या हमारा आपका भरोसा ऐसा है हाँ, एक भरोसो एक बल एक आश विश्वास क्या ऐसा जीवन है अगर ऐसा है तो भगवान जैसे ग्वाल बालों के लिए व्याकुल थे वैसे भगवान हमारे आप के लिए भी व्याकुल हो जाते हैं आज भी भक्तों के लिए व्याकुल हो जाते हैं अनन्या नाथन अनन्न्य अनन्याता अन्याश्रयाणाम त्यागो अन्यता देवर्षि नारद ने अपने भक्त सूत्र में लिखा है अनन्याता क्या है बोले अन्य आश्रयों का सर्वथा परित्याग हो जाए उसका नाम है। अन्यता अन्य नाथान ऐसा उनका जीवन था एकमात्र श्री कृष्ण ही जिनके स्वामी थे वही उनके रक्षक थे दीनाश, बोले दीनाश्य बड़ी कठिन परिस्थिति में फंसे हुए हैं ग्वाल बाल सकला भयप्रद जो सारे संसार को अभय प्रदान करते हैं आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं वो श्याम सुंदर वो बालकृष्ण ग्वाल बालों की दशा को देख करके थोड़ी देर के लिए जैसे भयभीत हो जाते हैं, अरे अब क्या होगा ये सारे ग्वाल बाल अजगर के मुख में घुस गए मेरे भरोसे पर अगर इसने मुख बंद कर दिया तो ग्वाल बालों का तो अनर्थ हो जाएगा यहाँ पर श्री पोदार जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने वो कहते हैं भगवान लीला में ही सही लेकिन भगवान की लीला शक्ति तो सारी योजना बना के ही रखते हैं किस समय क्या करना है लेकिन सर्वात्मा पर भगवान सर्वज्ञ भगवान यहाँ पर जो श्लोक यहाँ पर लिखा है बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है सुखदेव जी महाराज ने कृत्यम कि मास नवा अमीषा जसता कथम सचिंत ज्ञा विशतुंडमशेष दृघरि कृत्यम के मत्र से भगवान सर्व्ञ परमात्मा एक बार उनके मन में ही भी, भी आ जाता है इस परिस्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए हा? क्या परमात्मा के लिए उचित दिखाई दे रहा है क्या उनके मन, बुद्धि और चित्त भी हमारे आपके जैसे चलते कि मन में संकल्प आया चित्त ने उसको चिंतन किया बुद्धि ने निर्णय दिया और अहंकार के साथ काम में लग गए क्या ऐसा उनका जीवन है नहीं लेकिन बाल लीला की पराकाष्ठा जैसे परमात्मा मैया की छड़ी देख करके रोने लग जाते हैं आज वही परमात्मा ग्वाल बालों के साथ इतने डर जाते हैं यह यह है प्रेम, है प्रेम पराकाष्ठा ये मेरे सखा ये मेरे मित्र ये तो मृत्यु के मुख में चले गए केवल मेरे नाम के भरोसे मेरी शक्ति के भरोसे डर जाते हैं क्या करू जैसे अचानक कोई दुर्घटना सामने आ जाए और अपना बहुत नजदीकी व्यक्ति उस दुर्घटना में फंसा हो तो लोग बोलते हैं जल्दी क्या करूं क्या करूं समझ नहीं आता है आज भगवान कृष्ण के भी वही दशा है बोले क्यों बोले ये लीला का रस बढ़ाने के लिए यद्यपि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि क्या करूं विचार करना लीला शक्ति उनके साथ में रहती हमेशा और क्या करूं ये क्यों विचार आ रहा है हमारे आपके जैसे भगवान नहीं है हाँ कई जगह देखा जाता है किसी का बच्चा अगर समुद्र की लहरों में डूब गया मैंने एक बार देखा तो उसके माता पिता किनारे खड़े थे चिल्लाने लग गए रोने लग गए बचाओ बचाओ लेकिन स्वयं नहीं जा रहे थे वो तो ठीक था वो जो पुलिस के गार्ड थी समुद्र किनारे घूम रही थी वो जाके बचा लिए लेकिन ये दुनिया बड़ी कठिन है हाँ संसार का प्रेम बस भगवान ही मालिक है ज्यादा न कहे वही ज्यादा अच्छा है हाँ, संसार का प्रेम अपने से संबंध रखते हुए ही प्रेम है आ, अगर अपने स्वार्थ में कुछ बाधा पड़ने लग जाए अपने हित में कुछ बाधा पड़ने लग जाए तो प्रेम हवा हो जाता है और इसका नाम प्रेम नहीं होता है ये भी ध्यान रखिएगा जिसको लोग प्रेम प्रेम चिल्लाते हैं, आज की भाषा में इसको प्रेम कहते ही नहीं है आ, ये तो व्यवहार कहते है स्वार्थ कहते भागवत में लिखा है आपने हमारे लिए कुछ किया हमने आपके लिए कुछ कर दिया इसका नाम प्रेम है ही नहीं ये व्यवहार है और यहाँ तो आजकल व्यवहार भी नहीं होता है यहाँ तो स्वार्थ है स्वार्थ जब तक काम चला तब तक बहुत प्रेम का अभिनय करेंगे अभिनय और जब लगा कि अब इनसे हमारा कोई काम नहीं रह गया तो फिर महाराज आपका फोन भी नहीं उठाएंगे पहचानेंगे भी नहीं हाँ ये दुनिया है क्यों बात सच है कि नहीं सच है ना आप लोग अनुभव कर रहे होंगे ना मैं तो जल्दी निकल आया आप लोगों को देख करके <laughs> कई लोग पूछते हैं महाराज आपने घर को छोड़ दिया कोई समस्या थी मैंने कहा कोई खास समस्या तो नहीं थी दो कारण थे एक तो पूज रोटीराम बाबा का सत्संग हमको मिला लगभग 10 वर्ष की अवस्था से मैं 10 साल का था तब से हमारी जन्मभूमि के पास ही थे बड़े सिद्ध महात्मा थे तो उनके सत्संग का आनंद और मेरे घर में मेरे दो बड़े भाई हैं उनकी थोड़ा दुर्दशा हाँ दुर्दशा माने आर्थिक नहीं पारिवारिक उनकी पत्नियों के द्वारा जो उनपे झगड़ा होता था <laughs> माफ करिएगा माता तो जो आपसे झगड़ा होता था मैंने कहा ये संसार हा? मैंने कहा यहाँ से जल्दी निकल लो वही ज्यादा अच्छा <laughs> तो कहने का कहा क्या है आप बहादुर हो हाँ आप जो महाराजे सब करके भी डटे हुए हो आप तो बहादुर हो बिल्कुल बाबा लोग तो भाग खड़े हुए हाँ हमारे स्वामी जी है स्वामी जी है ये सब क्यों भागे घर से कुछ देख के ही भागे हड़े हाँ? बड़े बडे पढ़े लिखे महापुरुष कोई डॉक्टर थे कोई इंजीनियर थे कोई कुछ थे हाँ तो कहने का अर्थ क्या है महाराज ये भगवान की अनुभूति भगवान कहते क्या करना चाहिए और ऐसा क्यों कहते क्योंकि भगवान को दो बात है भगवान को कोई अजगर के मुख में जाने से डर नहीं लग रहा भगवान की समस्या है कि अगर मैं अजगर को मार डालूंगा तो इसके मुख के अंदर गोलबाल भी है अजगर मरेगा तो गोलबाल भी मर जाएंगे और अगर अजगर को नहीं मारूंगा तो मेरे गोलबालों को मार डालेगा ये क्वेश्चन खड़ा हुआ है भगवान के सामने ये प्रश्न खड़ा हुआ है कृत्यम के मद्रास से इस परिस्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए अजगर को मारू या न मारू मारू तो समस्या और नहीं मारू तो समस्या आप देखें भगवान जिसके चिंता करते हो वो ब्रजवासी है वो ग्वाल बाल है आ? भगवान जिसके चिंता करें वो भक्त है वो प्रेमी है और जिसके चिंता भगवान करने लग जाए फिर उसके जीवन के लिए कोई समस्या है लेकिन भगवान चिंता किसकी करते हैं अभी अभी आपने सुना अनन्न्यनाथान जिसने सारे भरोसे छोड़ करके भगवान का भरोसा ले लिया है भगवान का आश्रय ले लिया है हाँ बने तो रघु बने बिगरे तो भरपूर तुलसी बने जो और बन क्या तुलसीदास जी की अन्यता है मेरा कुछ अच्छा हो तो राम जी से और कुछ नुकसान हो तो भी राम जी से ना दूसरे से मेरे को फायदा चाहिए ना नुकसान चाहिए अनन्न्यता अन्य आश्रय नाम त्यागो उनके लिए भगवान चिंता करते भगवान व्यथित हो जाते हैं, भगवान व्याकुल हो जाते हैं और तुरंत भगवान ने निर्णय ले लिया क्योंकि समय नहीं था समय नहीं था रोने का चिल्लाने का दुखी होने का भगवान ने निर्णय ले लिया जहां मेरे ग्वाल बाल गए हैं वहां मैं भी जाऊंगा ऐसा स्वामी कहां मिलेगा अगर मेरे ग्वाल बाल मौत के मुख में गए हैं तो मैं भी मौत के मुख में जाऊंगा भगवान स्वयं दौड़ करके के मुख में प्रवेश कर जाते लेकिन प्रवेश जोश और होश जो जीवन में जीवन में जीतने के दो पहिए हैं सौरज धीरज त्य गोस्वामी जी ने जहां धर्म रथ का वर्णन किया है रामचरितमानस में सौर और धैर्य ये दोनों रथ के पहिए हैं अगर एक पहिया कमजोर होगा तो व्यक्ति जीतेगा नहीं हार जाएगा जरा रथी टूट जाएगा तो कहां से जीतेगा सौर और धैर्य माने जोश और होश आज के यंग जनरेशन में जोश बहुत है लेकिन होश की कमी है डायरेक्शन की कमी है ठीक डायरेक्शन की जरूरत है बहुत अच्छे हैं जो यंग बच्चे हैं यंग जनरेशन है मैं तो कहता हूं अगर वो मानते हैं तो सौ मानते हैं और नहीं मानते हैं तो सामने मना कर देते हैं कि हम ये नहीं करेंगे खुशी होती हमको खराब नहीं लगता है लेकिन जो व्यक्ति ना मानता है ना मना करता है ऐसा व्यक्ति तो ज्यादा खतरनाक है वो तो सामने हा हा करता रहेगा से हिलाता रहेगा पीछे कुछ नहीं करेगा पता ही नहीं लगता है को क्या है भक्त है कि अभक्त है कि नास्तिक है कि आस्तिक है कम से कम पता तो लगे तो कहने का अर्थ क्या है महाराज भगवान तुरंत प्रवेश कर जाते हैं उसके मुख में और जोश के साथ होश भी है मुख में और वो प्रतीक्षा यही कर रहा था अघासु मुख को बंद क्यों नहीं किया चाहता तो तुरंत बंद कर लेता लेकिन अगासुर जानता था मेरा लक्ष्य ये ग्वाल बाल नहीं है मेरा लक्ष्य तो कृष्ण है जिसने मेरे इतने बहन और भाइयों को मारा है जिसने मेरे साथियों को मारा है ये अंदर आ जाए तब मुख बंद करूंगा एक साथ सबको मार डालूंगा भगवान कृष्ण अंदर तो गए लेकिन इतनी शीघ्रता से अपने श्री विग्रह को बढ़ाया अरे अणिमा महिमा सिद्धियां तो हनुमान जी में थी जो उनके भक्त हैं भगवान में कहना ही क्या है इतनी शीघ्रता से अपने श्री विग्रह को बढ़ाया कि उसका इतना बड़ा जो मुख था बंद करने का अवसर ही नहीं मिला और इतना बढ़ा दिया श्री कृष्ण ने अपना श्री विग्रह इतने बड़े हो गए कि उनके श्री चरण थे अजगर के नीचे के हिस्से में नीचे के होठ में और भगवान श्री कृष्ण का जो मस्तक था वो पहुंच गया ऊपर के होठ में विराट बन गए बालक से विराट बन गए और और इतने जोर से और बढ़ाया कितना बढ़ा दिया सुखी महाराज कहते हैं इतना बढ़ा दिया कि अजगर को श्वास लेना मुश्किल हो गया अब तो श्वास लेना मुश्किल हो गया यह मुश्किल कब होगा जीव गोस्वामी जी महाराज जो गौड़ी संप्रदाय के टीकाकार हैं भागवत के वो कहते हैं किसी के श्वास आना जाना तभी बंद होता है जब मुख के अंदर कोई जगह न रहे पूरा बंद कर दिया जाए अगर मुख में कुछ लिए अगल बगल से थोड़ी भी जगह शेष है तो हवा आती जाती रहेगी अजगर के मुख में इतने जोर से श्री विग्रह बढ़ाया भगवान कृष्ण ने कि बिल्कुल श्वास का आवागमन बंद हो गया हवा का आवागमन बंद हो गया तो जीव गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये तब तक संभव नहीं था क्योंकि अजगर के दांत बिल्कुल बराबर नहीं थे कोई बड़ा था कोई छोटा था ये तब तक संभव नहीं था जब तक ये कुछ दांत श्री कृष्ण के श्री विग्रह में अंदर ना चुभ गए हो तब तक ये संभव ही नहीं था कि हवा का आवागमन बंद हो जाए जीव गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यह है भक्त वत्सलता ग्वाल बालों को एक खरोच भी नहीं आई लेकिन श्री कृष्ण ने अजगर के दांतों को अपने श्री विग्रह में चुभ लिया और उसके श्वास का आवागमन बंद कर दिया यह भगवान की भक्त वत्सलता ये करुणा ये भगवान का स्वरूप अपने भक्त पर आपत्ति आए तो स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं भक्त को जैसे माता अपने बच्चे की रक्षा करती है ऐसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते उसके श्वास का आवागमन बंद हो गया अब वो छटपटाने लग गया हा? बड़े जोर से जब छटपटाने लग गया अब क्या करे महाराज ते नहीं वो सर्वे सुबह सु। जब जोर से छटपटाया, पटाया श्वास का आवागमन बंद हो गया अब भगवान उसके अंदर है तो कुछ लाभ तो मिलना ही चाहिए था अघासुर को अजगर को क्या हुआ बोले उसका जो प्राण है ना ब्रह्मरंध्र को तोड़ के निकला बड़े बड़े योगियों को जो महाराज दशा प्राप्त होती है बड़े बड़े महात्माओं को जो दशा प्राप्त होती है ब्रह्मरंध्र को तोड़ा और अघासुर की दिव्य ज्योति बाहर निकली आकाश में भगवान कृष्ण के निकलने के प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों से कहा रास्ता बन गया है बाहर निकलने का अब तुम लोग भी इसी से निकलो ग्वालबाल बोले कौन सा रास्ता बोले एक रास्ता जिससे हम अंदर जा रहे हैं अभी तो गुफा देखी नहीं भगवान कृष्ण ने कहा गुफा नहीं है अजगर है मार डालता तुम लोगों को अगर मैं नहीं आता गुफा गुफा नहीं है ये अजगर है मार डालेगा निकलो ब्रह्मरंध्र से सारे ग्वाल बालों को बाहर निकाला बछड़ों को बाहर निकाला और भगवान कृष्ण स्वयं बाहर निकले और जैसे भगवान कृष्ण बाहर निकले अजगर के शरीर की जो दिव्यात्मा हो गई थी हा? असुर से जो दिव्य हो गया था असुरात्मा से दिव्यात्मा जो बन गया था क्यों सुखदेव जी कहते हैं राजन ए संत लोगों के हृदय में भावमयी प्रतिमा भगवान की आ जाती है हृदय में कभी कभी संतों को भगवान का दर्शन हो जाता है तो संतों को भगवान की गति प्राप्त हो जाती है भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है अरे जिसके अंदर साक्षात भगवान स्वयं चले गए उसके लिए क्या उद्धार के लिए और कुछ सोचना पड़ेगा वो तो दिव्यात्मा हो गया था अघासुर और अघासुर दिव्यात्मा होने के बाद श्री कृष्ण जैसे ही बाहर निकले अघासुर की दिव्य ज्योति भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जाती है और उसका उद्धार हो जाता है आकाश में धुंध बजने लग गए देवता लोग फूलों की वर्षा करने लग गए भगवान की इस विलक्षण लीला को देख करके अब दुंध बजने दीजिए आज का समय पूरा हो रहा है आगे क्या लीला हुई भगवान की दिव्य लीला बनभोज तो अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ है अब के बाद वनभोज प्रारंभ होगा क्यों कोई भी भगवान की लीला होती है दुष्ट लोग उसमें आ जाते है व्यवधान को पहले अलग करना पड़ता है आप भी जब साधना करेंगे ना प्रारंभ में कोई न कोई व्यवधान आएंगे व्यवधानों से डर जाएंगे तो साधना आगे नहीं बढ़ेगी व्यवधानों को दूर करते हुए भगवान का आश्रय लेते हुए हमको आगे चलना होगा तो हमको भगवान की अनुभूति होगी प्राप्ति होगी आनंद होगा इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को विश्राम ओले वृंदावन विहारी जय जय श्री राधे। थोड़ा आप लोग संकीर्तन करेंगे और फिर अपने अपने घर को पधारेंगे कल पुनः छह बजे से हम लोग मिलेंगे गोविंद घरे गोपाल घरे जय जय प्रभु दीन दयाल भरे जय जय प्रभु दीन दया